महाभारत द्रोण पर्व चतुर्नवती तमोध्याय दुर्योधन का उपालंभ सुनकर द्रोणाचार्य का उसके शरीर में दिव्य कवच बांधकर उसी को अर्जुन के साथ युद्ध के लिए भेजना संजय उवाच तथा प्रविष्टे को द्रोणनेकर्भि भोजानीकुस्तरम का दाया देशते राजिणे सुताजु च विक्रांते निहते सभ्यसाशिना बिजद्धुतेनेसु विध्वस्तेषु सम प्रभग्न स्वबल दृष्ट पुत्र से द्रोणम अभ्युराथेन समे द्रोणम अब्रवीद संजय कहते राजन तदनंतर जब कुंती कुमार अर्जुन का वध करने की इच्छा से द्रोणाचार्य और कृतवर्मा का सेना भी करके आपकी सेना में प्रविष्ट हो गए और सभ्य साची अर्जुन के हाथ से जब कामबोज राजकुमार सुदक्षिण तथा पराक्रमी सुसा मार दिए गए तथा जब सारी सेनाएं नष्ट भ्रष्ट होकर चारों ओर भाग खड़ी हुई उस समय अपनी संपूर्ण सेना में भगदड़ मची देख आपका पुत्र दुर्योधन बड़ी उतावली के साथ एक मात्र रथ के द्वारा द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे मिलकर इस प्रकार बोला गत सपुरुष व्याघ्र प्रमध्यता महातमुम अथ बुद्धिया समेक्षर अर्जुन से घाता दारुणिनय तथा परमागति गुरुदेव पुरुष सिंह अर्जुन हमारे इस विशाल सेना को मत कर व्यू के भीतर चला गया अब आप अपनी बुद्धि से यह विचार कीजिए कि इसके बाद अर्जुन के विनाश के लिए क्या करना चाहिए इस भयंकर नरसंहार में जिस प्रकार भी पुरुष सिंह जयद न मारे जाए वैसा उपाय कीजिए आपका कल्याण हो हमारा सबसे बड़ा सहारा आप ही हैं। है जैसे सहता उठा हुआ दावा नल सुखे घास फूस अथवा जंगल को जलाकर कर कर देता है उसे प्रकार यह धनंजय रूपी अग्नि कोप रूपी वायु से प्रेरित हो मेरे सैन्य रूपी सूखे वन को दग्ध किए देती है अति क्रांति ही कौंते भिवा सैन्यप जयद गोपताशय परम ग शत्रुओं को संताप देने वाले आचार्य जब से कुंती कुमार अर्जुन आपकी सेना कब्जो भेद कर आपको भी लांग कर आगे चले गए हैं तब से जयद्रथ की रक्षा करने वाले योद्धा महान संशय में पड़ गए हैं स्थिरा बुद्धिर्नेंद्राण आश्रह्म क्रमेशती द्रोणम जा सुजीव धनंजय ब्रह्मवेदताओं में श्रेष्ठ गुरुदेव हमारे पक्ष के नरेशों को यह दृढ़ विश्वास था कि अर्जुन द्रोणाचार्य के जीते जी उन्हें लांघकर सेना के भीतर नहीं घुस सकेगा सकेगास्ते तो महा सर्व्या बलम परंत महा महातेजस्वी वीर आपके देखते देखते वह कुंती कुमार अर्जुन आपको लांग कर जो में घुस गया है इससे मैं अपने इस इस सारी सेना सेना को व्याकुल और हुई सी मानता हूं। अब मेरी इस सेना का ब्रह्म नहीं रहेगा। चिंतन ब्रह्म महाभाग तथा महाभाग मैं यह जानता हूं कि आप पांडवों के हित में तत्पर रहने वाले है इसीलिए अपने कार्य की गुरुता का विचार करके मोहित हो रहा हूं ब्रह्म वर्त वृत्तिमुत्तम प्रीड़ा बीच यथाशक्ति तम नाव बसे विप्रवर में यथाशक्ति आपके लिए उत्तम जीविका वृत्ति की व्यवस्था करता रहता हूँ और अपनी शक्ति भर आपको प्रसन्न रखने की चेष्टा करता रहता हूँ परंतु बातों को आप याद नहीं रखते हैं पांडवान् सतत प्रियम विप्रिय रान अमित प्रतापी अमित पराक्रमी आचार्य हम आपके चरणों में सदा भक्ति रखते हैं तो भी आप हमें नहीं चाहते हैं और जो सदा हम लोगों का अप्रिय करने में तत्पर रहते हैं उन पाण्डों को आप निरंतर प्रसन्न रखते हैं अस्म उपजीव स्वाम अस्मक ना हे हम विचारिग्धुर हमसे ही आपके जीव का चलती है तो भी आप हमारा ही अप्रिय करने में संलग्न रहते हैं मैं नहीं जानता था कि आप शहद में डुबोए हुए छुरे के समान है नादास्यचेत बरम मह्यम भवान पांडव निग्रहेश नार्यम गछन तम अहम सिंधुपतिम गृह यदि आप मुझे अर्जुन को रोक रखने का वर न देते तो मैं अपने घर को जाते हुए सिंधुराज जद्रथ को कभी मना नहीं करता मुझ मूर्ख ने आपसे संरक्षण पाने का भरोसा करके सिंध जद्रत को समझा बुझा कर यही रोक लिया और इस प्रकार मोहवस मै ने उन्हें मौत के हाथ में सौंप दिया यमदत्सातरम प्राप्तो हो मुच्चेता पीहि महान्यावसम प्राप्त हो मुच्चेता जो जयद्रथ की दाढ़ों में पड़कर भले ही बच जाए परंतु रणभूमि में अर्जुन के वश में पड़े हुए जयद्रथ के प्राण नहीं बच सकते स तथा कुरशोणा यथा मुच्चेत सैंधव मम चार्लापा मा क्रुद्ध पाय सैंधव लाल घोड़ों वाले आचार्य आप कोई ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे सिंधुराज मृत्यु से छुटकारा पा सके मैंने आर्त होने के कारण जो प्रलाप किए हैं उनके लिए क्रोध न कीजिएगा जैसे ही हो सिंधुराज की रक्षा कीजिए द्रोण उच ना वाक्यम सत्यम तू प्रवक्ष पते द्रोणाचार्य ने कहा राजन तुमने जो बात कही है उसके लिए मैं बुरा नहीं मानता क्योंकि तुम मेरे लिए अस्वस्थाम के समान हो परंतु जो सच्ची बात है वह तुम्हें बता रहा हूँ उसे ध्यान देकर सुनो सारथी प्रवर कृष्ण शीघ्र चाच्य हयोत्तमा अल्पम च विवरम कर श्री कृष्ण अर्जुन के श्रेष्ठ सारथी हैं तथा तो उनके उत्तम घोड़े भी तेज चलने वाले हैं इसलिए थोड़ा सा भी अवकाश बनाकर अर्जुन तत्काल सेना में घुस जाते हैं पश्चाद्रथस्य पतितान् कि पतितान क्या तुम देखते नहीं हो कि मेरे चलाए हुए बाण समूह शीघ्र में अर्जुन के रथ के एक कोष पीछे पड़े हैं न चाहम शीघ्र समर्थो वशित सेना मुखे च पार्थाण हे तदल मुपस्थित मैं बूढ़ा हो गया अतः अब मैं शीघ्रतापूर्वक रथ चलाने में असमर्थ हूँ इधर मेरी सेना के सामने यह कुंती कुमारों की भारी सेना उपस्थित है युधिष्ठिर में ग्रास मिशताम सर्वधन्वना एवं माँ प्रतिज्ञात मध्ये महाभुज महाबाहो मैंने क्षत्रियों के बीच में यह प्रतिज्ञा की है कि समस्त धरतोरों के देखते देखते युधिष्ठिर को कैद कर लूंगा धनंजय ने प्रमुखे नृप्वा नाहम जो श्यागुनम नरेश्वर इस समय युधिष्ठिर अर्जुन से रहित होकर मेरे सामने खड़े हैं ऐसी अवस्था में मैं व्यू का द्वार छोड़ अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए नहीं जाऊंगा सहायवान जगत पति ही। तुम्हारे शत्रु अर्जुन भी तो तुम्हारे जैसे ही कुल और पराक्रम से युक्त हैं इस समय वे अकेले हैं और तुम सहायकों से संपन्न हो वे राज्य से च्युत हो गए हैं और तुम इस संपूर्ण जगत के स्वामी हो अतः डरो मत जाकर अर्जुन से युद्ध करो राजा स्वयं प्रयास यत्र, यत्र तुम राजा सूर वीर विद्वान और युद्ध कुशल हो वीर तुमने ही पांडवों के साथ वैर बाँधा है अतः जहाँ कुमार अर्जुन गए हैं वहाँ उनसे युद्ध करने के लिए स्वयं ही शीघ्रता पूर्वक जाओ दुर्योधन उवाच कप्य क्रांत सर्वशस्त्र धनंजय ओ मख्य आचार्य प्रतिबाधितुम दुर्योधन बोला आचार्य आप संपूर्ण शस्त्र धारियों में श्रेष्ठ है जो आपको भी लांग कर आगे बढ़ गया वह अर्जुन मेरे द्वारा कैसे रोका जा सकता है अपिश्यो रणे जेतुम समरे नाजुन जे समेतुम पर पुर युद्ध में भद्रधारे इंद्र को भी जीता जा सकता है परन्तु सम्रांगण में शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले अर्जुन को जीतना असंभव है ये न भोजस् हार्दिकोपम अस्त्र प्रतापन चित्रुतायुबर् सुदक्षिणश निहत स च्रुतायु शुतायुशाच्युतायुश्चेथता तो तम कथम पांडव युद्धे दहत पावक प्रतियोगा दुर्धर्षम तमाम शस्त्रकोविद जोजमन श्रीकृतवर्मा तथा तो देवताओं के समान तेजस्वी आपको भी अपने अस्त्र के प्रताप से पराजित कर दिया श्रतायु का संहार कर डाला काम्बोजराज सुधक्षण तथा तो राजा श्रतायु को दिस पार मार डाला श्रतायु अच्छुतायु तथा तो सहस्त्रों मृक्ष सैनिकों के भी प्राण ले लिए युद्ध में अग्नि के समान शत्रुओं को दग्ध करने वाले और अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता उस अर्जुन के साथ मैं कैसे युद्ध कर सकूंगा? भवते यदि आज युद्ध में आप अर्जुन के साथ मेरा युद्ध करना उचित मानते हैं तो मैं एक सेवक की भांति आपकी आज्ञा के अधीन हूं। आप मेरे यश की रक्षा कीजिए द्रोण उवाच सत्यम बदसी कौरभ्य दुराधरसोधन जहम तो तत्क्या बीजथैनम प्रतिष्यसी द्रोणाचार्य ने कहा नंदन तुम ठीक कहते हो अर्जुन अवश्य दुर्जय वीर है परंतु मैं एक ऐसा उपाय कर दूंगा जिससे तुम उनका वेग विकस सकोगे अद्भुत चाद्य पश्यंतु लोके सर्वधनुर्धरा विषक्तम तय तो कौनते वासुदेव से पश्यत आज संसार के संपूर्ण धनुर्धर भगवान श्री कृष्ण के सामने ही कुंती कुमार अर्जुन को तुम्हारे साथ युद्ध में उलझे रहने की अद्भुत घटना देखे ऐ सड़े प्रहृ तेरें राजन मैं स्वर्ण में कवच तुम्हारे शरीर में इस प्रकार बांध देता हूँ जिससे युद्ध स्थल में छूटने वाले बाण और अन्य अस्त्र तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकेंगे यदि सासुरासुराह्यक्ष राक्ष लोका सनराय भयम् यदि मनुष्यों सहित देवता असुर यक्ष नाग राक्षस तथा तीनों लोकों के प्राणी तुमसे युद्ध करते हो तो भी आज तुम्हें कोई भय नहीं होगा न कृष्ण हो न चौंते यो न चान्य शस्त्र भ्रे तरानर्पये तुम कच्चे कवचे तो सक्ष्यति इस कवच के रहते हुए श्रीकृष्ण अर्जुन तथा दूसरे कोई शस्त्रधारी योद्धा भी तुम्हें बाणों द्वारा चोट पहुंचाने में समर्थ न हो सकेंगे सम कवच महाय क्रुद्धमद्यर्जुनम तरमा स्वयं जाहि न वा सौत अतः तुम यह कवच धारण करके शीघ्रता पूर्वग्रहण क्षेत्र में कुपित हुए अर्जुन का सामना करने के लिए स्वयं ही जाओ दे तुम्हारा वेग नहीं सह सकेंगे संजय उवाच एवक् तरण द्रोण स्पृष्वां भावरम भास्वर आभबंधादुतम जपन मंत्र यथाविधि रणे तस्हती विजया ज विशेष मापय सुरलोकान विद्या ब्रह्म वित्तम संजय कहते हैं राजन ऐसा कहकर देववेद वेदताओं में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने अपनी विद्या के प्रभाव से सब लोगों को आश्चर्य में डालने की इच्छा रखते हुए तुरंत आत्मन करके उस महायुद्ध में आपके पुत्र दुर्योधन की विजय के लिए उसके शरीर में विधिपूर्वक मंत्र जप के साथ साथ यह अत्यंत तेजस्वी अद्भुत कवच मान दिया द्रोणवाच करो ब्रह्मा, ब्रह्मा चापे ते ब्रापे दुजात सर श्रृपाशे श्रेष्ठा तेभ्य स्वस्ति भारत द्रोणाचार्य बोले भरत नंदन पर परमात्मा तुम्हारा कल्याण करे ब्रह्माजी तथा ब्राह्मण तुम्हारा मंगल करे जो श्रेष्ठ सर्प है उनसे भी तुम्हारा कल्याण हो ययातिहुस धुन्धुमार भागीरथ तोभ्यं राजे स्वस्तिकुव नुस्पुत्र यति धुनमार और भगीरथ आदि सभी सदा तुम्हारी भलाई करे स्वस्थ स्व एक बाहुपादे च स्वस्थ्य तो निवे इस महायुद्ध में एक पैर वाले अनेक पैर वाले तथा पैरों से रहित प्राणियों से तुम्हारा नित्य मंगल हो स्वाहा स्वधा शची चस्ति कुरंत ते सदा लक्ष्मीरुंधति चुनाताम स्वस्ति ते नक निष्पाप नरेश स्वाहा स्वधा और आदि आदिदेवियाँ तुम्हारा सदा कल्याण करे लक्ष्मी और अरुंधति भी तुम्हारा मंगल करे अचितेवलस्व विश्वामस्था अंगिरा वसी कश्यपस्थ स्वस्तीकुविप नरेश्वर देवल विश्वामित्र अंगिरा वशिष्ठ तथा कश्यप तुम्हारा भला करे धाता विधाता लोके सो स्वदिश सदीघी स्वरा स्वस्ति प्रयक्षन का षणुख धाता विधाता लोकनाथ ब्रह्मा दिशाएं दिख तथा सदा भी आत्मे मे कल्याण प्रदान करे विवश्वान् भगवान्वीको सौ सर्वश तो दिग्गज चुका चित गगन ग्रहा भगवान सूर्य सब प्रकार से तुम्हारा मंगल करे चारों दिग्गज पृथ्वी आकाश और ग्रह तुम्हारा भला करे जो शेषस्य पन्नग श्रेष्ठ स्वितुभ्यम प्रय राजन जो सदा इस पृथ्वी के नीचे रहकर इसे अपने मस्तक पर धारण करते हैं वे पन्नग श्रेष्ठ भगवान शेष नाग तुम्हारे तुम्हें कल्याण प्रदान करें गार्य युधिविक्रम्य निर्जता सुरसतमा पुराव दैत्येना भिन्न देहा सहस्र गांधारी नंदन प्राचीन काल की बात है वृत्ताशून्य युद्ध में पराक्रम पूर्वक सहस्रो श्रेष्ठ देवताओं के शरीर को विदिर्ण करके उन्हें परास्त कर दिया था हित तेजो बड़ा सर्वे तेन्द्रादि बहुकस ब्रह्मांडम शरण जगपुर महासुराध उस समय तेज और बल से हीन हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवता महान असुर वृत्त से भयभीत हो ब्रह्मा जी की शरण में गए देवा उचहू प्रमर्दिता देवासम गतिर्भव सुरश्रेष्ठ त्राइनो महतो भयान देवता बोले देव प्रवर सूर्यश्रेष्ठ वृत्ता जिन्हें सब प्रकार से कुचल दिया है उन देवताओं के लिए आप आश्रय दाता हो महान भय से हमारी रक्षा करें अथ पार्शे स्थितम विष्णु चक्राद थ्यमृद्यम विषणातमान तब अपने पास खड़े हुए भगवान विष्णु तथा विषाद में भरे हुए इन्द्र आदि श्रेष्ठ देवताओं ने ब्रह्मा जी ने यह बात कही रक्षा में सत्तम देवाम सहेन्द्रा सदिजात सुधुर्धरम तेजो जैन मृत देवताओं इंद्र आदि देवता और ब्राह्मण सदा ही मेरे लक्षिणी हैं परंतु मृतासुर का जिससे निर्माण हुआ है वह त्वष्टा प्रजापति का अत्यंत से तेज है तृष्टा पुरा तपस्तपरुसतम तना मृत्रो निर्मित प्राप्या अनुग्र महेश्वरा देवगण प्राचीन काल में त्वष्टा प्रजापति ने दस लाख वर्षों तक तपस्या करके भगवान शंकर से वरदान पाकर वृद्धाशुर को उत्पन्न किया था स तस्व प्रसादा बोहनिया नृ नृपुर ना घंकर स्थान भगवान दृश्य ते वह बलवान शत्रु भगवान शंकर के ही प्रसाद से निश्चय ही तुम सब लोगों को मार सकता है अतः भगवान शंकर के निवास स्थान पर गए बिना उनका दर्शन नहीं हो सकता दृष्ट जेश्यथ वृत्रम तम क्षिप्रम गंदरम ये तपसा जोले दक्ष यनाशन पिना की सर्वभूते सो उनका दर्शन पाकर तुम लोग वृत्तासुर को जीत सकोगे अतः शीघ्र ही मंदरा चल को चलो जहां तपस्या के उत्पत्ति स्थान दक्ष यज्ञ विनाशक तथा तो भगदेवता के नेत्रों का नाश करने वाले पिनाकधारी भगवान शिव विराजमान है तेज्वा देवा ब्रह्मणाथ मंदरम अपजसाम्रासीम सूर्यकोटि सम्रभम तब एकत्र हुए उन सब देवताओं ने ब्रह्मा जी के साथ मंदराचल पर जाकर करुणों सूर्यों के समान कांतिमान तेजो राशि भगवान शिव का दर्शन किया सो सौब्रवीद स्वागत देवाब्रूत किं कर्वाण्यम अमोघम दर्शनम बह्यं काम प्राप्तिरथोसु उस समय भगवान शिव ने कहा देवताओं तुम्हारा स्वागत है बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं मेरा दर्शन अमोघ है अतः तुम्हें अपने अभिष्ट मनोरथों की प्राप्ति हो एव मुक्ता सर्वे प्रत्यु चुत दिवह कस तेजो हितम तो मूर्ति स्व नो देव प्रहार शरणम ताम प्रपन्ना गतिर्भव महेश्वर उनके ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता इस प्रकार बोले देव मृतासुर ने हमारा तेज हर लिया है आप देवताओं के आश्रय दाता हो महेश्वर आप हमारे शरीरों की दशा देखिएगा हम मृतासुर के प्रहारों से जर्जर हो गए हैं इसीलिए आपकी शरण में आए हैं आप हमें आश्रय दीजिए सर्वुआच विदतम्बो यथा देवा कृत्येयम सुमहाबलाजो भवा घोरा दुर्निवारता भगवान शिव भोले देवताओं तुम्हें विदित ही है कि यह प्रजापति तष्टा के तेज से उत्पन्न हुई अत्यंत प्रबल एवं भयंकर कृत्या है जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है ऐसे लोगों के लिए इस कृत्या का निवारण करना अत्यंत कठिन है अवश्यम तो मैं आम साह्यम सर्वादिमेदात्रक्र कवचम ग्रीजभास्वरम तथापि मुझे संपूर्ण देवताओं की सहायता अवश्य करनी चाहिए अतः इंद्र मेरे शरीर से उत्पन्न हुए इस तेजस्वी कवच को ग्रहण करो बधा नाण ना मंत्रेण ना मानसे न सुरेश्वर बधायासुरु वृत्याच सुर सुरेश्वर मेरे बताए हुए इस मंत्र का मानसिक जप करके असुर मुख्य शत्रु वृत्त का वध करने के लिए इसे अपने शरीर में बांध लो गुप्त प्राजद प्रती द्रोणाचार्य कहते हैं राजन ऐसा कहकर वरदायक भगवान शंकर ने वह कवच और उसका मंत्र उन्हें दे दिया उस कवच से सुरक्षित हो इंद्र मृत्सुर की सेना का सामना करने के लिए गए नाना विधेय शमान न संधि सत्य ते भय तुम वर्म बंधत उस महान युद्ध में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के समुदाय उनके ऊपर चलाए गए परंतु उनके द्वारा इंद्र के उस कवच संबंध की संधि भी नहीं काटी जा सकी तथो जघान असम वृत्म देवपति स्वयं तम थ मंत्र बंधम वर्म चांग से दध देवराज इंद्र ने स्वयं भी समरांगण में वृत्तासुर को मार डाला इसके बाद उन्होंने वह कवच तथा उसे बांधने की मंत्रुक्त विधि अंगिरा को दे दी अंगिराह प्रे बृहस्पति रथो वाहिमते अंगिरा ने अपने मंत्रज्ञ पत्र बृहस्पति को उसका उपदेश दिया और बृहस्पति ने परम बुद्धिमान आग्निवेश को यह विद्या प्रदान की आग्नि प्रदातर मंत्रेण तम आग्निवेश ने मुझे इसका उपदेश किया था निपश्रेष्ठ उसी मंत्र से आज तुम्हारे शरीर की रक्षा के लिए मैं यह कवच बांध रहा हूँ संजय उवाच एव मुक्त तत् तो द्रोणस्तव पुत्र महादुति पुनरव वच प्राशन्य पंगव संजय कहते हैं महाराज वहाँ आपके महातेजस्वी पुत्र से यह प्रसंग सुनाकर आचार्य आचार्यशिरोमणि ध्रोण ने पुनः धीरे से यह बात कही ब्रह्मसूत्रेण बघ्ना ब्र... ब्रह्मसूत्रेण बध्मा कवचम तव भारत हिरण्यगरभेण यथा बद्धम विष्णु पुरा भारत जैसे पूर्व में रण क्षेत्र में भगवान ब्रह्मा ने श्री विष्णु के शरीर में कवच बांधा था उसी प्रकार मैं भी ब्रह्मसूत्र से तुम्हारे इस कवच को बांधता हूँ यथा च ब्रह्मणा ब्रह्मणाधम संग्रामे तारकामये शक्रश कवचम दिव्यम तथा बद्नाम्य तव तारका तारकामय संग्राम में ब्रह्मा जी ने इंद्र के शरीर में जिस प्रकार दिव्य कवच बांधा था उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे शरीर में बांध रहा हूँ बद्वा तुम कवचम तस्थिपूर्वक प्रेषयामास या मास महते दिज इस प्रकार मंत्र के द्वारा राजा दुर्योधन के शरीर में विधिपूर्वक कवच बांध विप्रवर द्रोणाचार्य उसे महान युद्ध के लिए भेज दिया स सन्नद्धो महाबा आचार्येण महात्म चहस्रेण प्रहारी तथा दंते सहसत्ता वीरशाण अश्वानातेन वह तथान्य महारथ मृतः प्राया महाबाजुन रथम प्रति नानावाजिघोषेर यथा वैरोचनेता आ, आचार के द्वारा अपने शरीर में में बंद जाने पर महाबाहु प्रहार करने कुशल एक सहस्त्र पराक्रमशाली मतवाले हाथी सवारों तथा एक लाख घुड़सवारों तथा अन्य महारथियों से घिरकर नाना प्रकार के रणवाद्यों की ध्वनि के साथ अर्जुन के रथ ओर चला, ठीक उसी तरह जैसे राजा बलि इंद्र के साथ के साथ युद्ध लिए यात्रा करते हैं। तव अगाधम प्रस्थितम दृष्टवा समुद्रम कौरवम भारत उस समय अगाध समुद्र के समान कुरनंदन दुर्योधन को युद्ध के लिए प्रस्थान करते देख आपकी सेना में बड़े जोर से कोलाहल होने लगा इत श्री महाभारते द्रोण परमड़ि जयद्रथवध परमढ़ दुर्योधन कवच बंधन चतुर्वं चतुर्नवति तमोध्यायः इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथवध पर्व में दुर्योधन का कवच बंधन विषयक चौरानबे व अध्याय पूरा हुआ